<coughs> है ना नी ज जी का श्रेयसी चेतका यदि कर्म न सकाशात कर्म की अपेक्षा यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तेत तब मत अभिप्रेत बुद्धि का ज्ञान भी जनरत नदी कर्म की अपेक्षा जयसी श्रेष्ठ है ज्ञान यदि बुद्धि कर्मी समुच्ठ तदा एकम श्रेय साधन मेरी कर्म नो जुद्धि कर्मण बुद्धेर कर्ण बुद्धिर्नुपन्नम कृतम सैत ये कहते ये प्रश्न विचार करने पर भी सिद्ध होता है ये समुचित शास्त्र नहीं यदि बुद्धि यदि ज्ञान ज्ञानकर्म समुचित इष्ट होता तदा एकम एकधनमी एक ही समुचित तो कर्मु जैसी बुद्धि रीति कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म को अतिरिक्त कर्ण कर्म से बुद्धि को अतिरिक्त करना यह अनुपकरणम अर्जुन है अप्रमाणिक हो जाएगी नहीं तदैवत स्नात फलतु अतिरिक्त वही कर्म उससे अतिरिक्त समुचय में तो कर्म आ गया फिर उससे कर्म अलग क्या है ज्ञान से कर्म कर्म से ज्ञान अलग एक ही फलत से थे? अपने अपने से बिना नहीं हो सकता टीका में प्रतिपदम पदम व्याख्या तुम तो प्रश्न के रसम समुथापित जाय सिदी थी जाय से में जो चेत शब्द आया कहीं चेत का अर्थ होता है और चैत का यदि होता है तो यहाँ चेत का यदि है निश्चयार्थ का नहीं है निश्चय अर्थ का चेत कैसे होता है वेदाश्चेत प्रमाणम इति बत कुमारी भट्टागण की प्रमाणम तो चेत शब्द क्या वेद प्रमाण वेद यदि प्रमाण मेरा कुछ नहीं होगा वेदाश्चेत चेत शब्द निश्चयार्थक है इसी प्रकार जाए सी चेत में निश्चयार्थक होगा इसकी व्यावृत्ति करते नहीं चेत कहते यदि भाष्य में और बुद्धि मता बुद्धि बुद्धि अंतकों भी कहते बुद्धि शब्द से विषय तं व्यवच्छी यहाँ बुद्धि का ज्ञान है अंत करणी बुद्धि ज्ञान <coughs> <coughs> पूर्वार्धर योजना तो समुचय अभाव तात्पर्य कहते ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं है तात्पर्य कहते यदि बुद्धि कर्मी समुचित होता तो ये ही साधन तो कर्मण ज्या बुद्धि ऐसे अर्जुनों का कहना कर्म से अतित्व करना बुद्धि को अनुपम हो जाएगा स्टे भगवता यदि बुद्धि कर्म कर्मी समुचित स्टे क्या समुचितम एक ही ज्ञान कर्म समुचित हो गया एक ही साधन मुख्य का ये यदि होता तो फिर ये कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ ये प्रश्न अर्जुन का नहीं बनेगा ज्ञान कर्म अभिष्ट समुचय समुचित से, से साधन से एक ज्ञान कर्म समुच है समुचित तो से साधन एक ही तो कर्म से ज्ञान को पूछ करना ये ठीक नहीं अयुत्तम एकमप साधन फल तो अतिरित क्यों न एक ही साधन फल से अतिरिक्त हो जाए क्यों कहते नहीं, नहीं तदेव तस्मात अतिरित फल से फल लेकर के ज्ञान कर्म शोच है तो फिर उसमें कर्म को कर्म से ज्ञान तो तो तो तो करना यह नहीं बनेगा न केवलात कर्म ज्ञान से केवल से फलित विवक्षित करना केवल कर्म से ज्ञान केवल को फल से अतिरित्व करके पृथक करना ये नहीं बनेगा क्योंकि समुच्चय पक्षी प्रत्येक से साधन अनुभव तो मनाती यदि ज्ञान कर्म समुच्चे ही मोक्ष का साधन है प्रत्येक में फल साधन तो श्रेय साधन तो ही नहीं दोनों मिल करके मुख्य साधन यदि होता तो एक से दूसरा अतिरिक्त तो ही कैसे बनेगा पूर्वार्ध से वो उत्तरार्ध से अपनी समुचय पक्षी तुल्य अनुपति पूर्वाध में जैसे प्रश्न नहीं बनेगा उत्तरार्ध नहीं किम कर्म, नहीं बनेगा जयसी केशव्य कर्म श्रेयस्क भगवता उसे कर्म कुर प्रति तत्म कारण भगवत पलम्बम तत्क्रूर हिंसा लक्षण मां मेजय केशवव तो तथा ये जो कहा गया तत्व रूप पद्धति कर्म न शेष कर ही भगवता बुद्धि कर्म से ज्ञान शेष कर ये भगवान जी जी कहा होता है अशेष कर्म तो कर्म को और शेष कर कर्म नहीं है मुझे कहते ये अर्जुन प्रश्न कर रहा है ये महान प्रतिपादित मुझे कहते तुम कर्म करो ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है और मुझे कहते तुम कर्म करो तथ किम कारण इसका क्या कारण इसी प्रकार भगवत पालम क्रबन भगवान के केवल दोष देता हुआ जैसे अर्जुन कह रहा है किम कर्मणि घोरे माम नियोजे से किम क्या थे कर्मणि घोरे घोर क्या है क्रूर कर्म हिंसा लक्षण हिंसा गुरु कर्म अधिक माम नियोजय से कैस ये जो अर्जुन कह रहा है इतिश्य दर्जुन ने कहा तश्चन्य तो उपपद इतने नहीं बनेगा यदि दोनों मिलकर के ही भगवान इष्ट होता ज्ञान कर्म दोनों मिलकर के मुख्य साधन होता है तो अर्जुन पूछेगा आप ज्ञान को कर्म शक्ति मानते हो मुझे केवल कर्म में क्यों लगाते हो ये भी प्रश्न कैसे बनेगा यदि समुच्चय है तो उसको लिए भी समुच्चय कहा गया और उसके लिए कर्म में लगाया गया ऐसा तो नहीं होना चाहिए ठीक है मैं यहाँ समाप्त नहीं प्रथम आगे है हवरम कर्म कर्मनो सकासाद कर्म सकाय दूरेन हवरम कर्म करके बुद्धिश्रेयस्क भगवस्कर मुक्त कर्म बुद्धि के निकष्टे श्रेयस्क कर्मणवस्थ महाफलशुतिनिग्ध भक्त चाहें प्रति कुर भगवान कहते जो कर्म श्रेय कर्ण नहीं है उसी तो कर्म करने के लिए भगवान कहते कर्म लेवा अधिकार रखते महाफलेश फल छा नहीं करम करो मुझे कहते स्निग्धम भक्तम चम प्रति स्निग्ध है कोमल भक्तम मुझे कहते तुम कर्म करो ज्ञान श्रेयकर कहते कर्म निकुष्ट है मुझे कहते तुम कर्म करो फलैचा नहीं करो भगवान प्रतिपादन करते तरण अनुपल भात उसमें कारण तो पता नहीं चलता मुझे कहते तुम कर्म करो और कर्म निकृष्ट है भी कहते है आयु तो, ये तो ठीक नहीं और मेरे ऊपर कर्म कहना जो उचित में अतिक्रूर ही कर्म जो की मोक्ष का साधन नहीं है निकृष्ट दूर कर्म कहते अतिक्रूर कर्म और भगवत मन नियोजनम ये भगवान मेरे को कहते तुम तो कर्म करो ये तो ठीक नहीं प्रभति अर्जुन जो कहता है तत्व समुच पक्ष अनुपन्न से हाथ यदि भगवान इष्ट होता ज्ञान कर्म समुचय मोक्ष साधन होता तो यार जो जो ये अर्जुन का ऐसे प्रश्न उनको नियोजन उनके विद्वशारूप करना अनुपन और प्रमाणिक जाता यद तू वृत्तिकारूक्तम श्रवते न स्मारते कर्म न समुचय गृहस्थान से साधनम ये बहुधान वृत्तिकार ने कहा गृहस्थ के लिए स्रौत स्मार्थ कर्म के साथ ज्ञान का समुचय होगा मोक्ष का साधन इतने सा अन्य ग्रह तो छोड़कर अन्य आश्रम वाले के सं्यास आदि के लिए स्मारत कर्म के साथ ज्ञान का समुचय यदि भगवता उत्तम भगवान कहा गया अर्जुन ने च धारितम अर्जुन से अर्जुन ने भी निश्चय कर दिया यदि तद एत अनुबती इसका अनुवाद करके आगे कहते थे अथवा स्मारत न कर्म भगवता उत्त तो अर्जुन ने चवधारित से यदि स्मारत कर्म के साथ समुचय सबका कहा गया अर्जुन ने निश्चय कर दिया ठीक है तथा भी तत्किन इत्यादि उपालन वोचन ऐसा मान ली तो फिर तथ्य किम कर्मि घोरिमाम ये जो दोषारोप करना ये भी अप्रमाणिक हो जाएगा कर्म मात्र तो समुचे वाद में भगवत नियोजन अभाग ये कर्म मात्र तो समुचे हो गया गृहस्थ तो हो क्यों सन्यासी हो लिए कर्म समुचय हो गया तो तत्कर्म किम कर्मणि घोरिमाम नियोजेसी ये दोष क्यों सबको कर्म करना पड़ेगा स्मारत कर्म करना पड़ेगा कर्म करना पड़ेगा ऐसे उनको भगवान को उद्देश्य देना ठीक नहीं तत्किन कर्म नि घोरे नाम नियोजेश इत्यादि कथम युक्तम वचन ये वचन युक्त कैसे होगा ये ठीक नहीं होगा यदि समेत होता यह प्रथम पुरावा, हुआ इत प्रश्न समुचय अच्छा श्लोक बोलो प्रथम श्लोक इत प्रश्न समुचे अनुसार न बहुत इस कारण से भी अर्जुन का प्रश्न समुचे अनुसार नहीं ज्ञान कर्म समुच्चय यदि भगवान के इष्ट होता तो अर्जुन का प्रश्न उसके अनुसार नहीं उसके विपरीत हो जाता है किंच भसी व्यामिश्रेण्वे वाक्य बुद्धि गोहयसिव मे तदेक निश्चित येन शेयोह व्यामिश्र व्यामिश्रेण युव व्यामिश्रेण युव वाक्य न्यामिश्र वाक्य नहीं वस्तुत है भगवान ताप्त है स्पष्ट कथन करने वाले गुरु रूप से अर्जुन को करते उनका वाक्य व्यामिश्र नहीं होगा मिश्रित तो नहीं होगा ठीक है फिर भी अर्जुन नहीं समझता है इसलिए कहता है व्यामिश्रेना व्यामिश्व जैसे बुद्धि मोहयसी शु मेरी बुद्धि को मोहयसी मोहयसी ऐसी अर्जुन भी कहता है वस्तुतः तो हो तो मुहे में नहीं डालेगी, गुरु रूप से उपदेश करते हैं इसे बुद्धि को मोह में नहीं डालेंगे किन्तु अज्ञानी के कारण अज्ञान के कारण अपने को मा लगता निश्चय नहीं पड़ता पर, है पर, न, नहीं कर पाते तो कहता मेरे बुद्धि को मोह में डालते जैसी दो युवक के अर्जुन का विपरा की आप व्यामिश्र निश्चित वाक्य नहीं बोलते और मुझे मोह में नहीं डालते किंतु मुझे ऐसे लगता है इसे तस्मात एकम निश्चित्य बध निश्चय करके ठीक एक बताओ यह नहम स्वयं आप जिससे ज्ञान अथवा कर्म भी करूँ जिससे मैं को प्राप्त करूँ एक बताए व्यामिश्रेण इव देते टीका न भगवत तो विविधता व्यामी श्रेणी इत्यादि वचन भगवान तो स्पष्ट ही कथन करेंगे उनका स्वभाव विविधता तो उनको व्यामिश्रेण ऐसे कहना इत्यादि वचन अहुक्तम मिला हुआ वाक्य ऐसे ठीक नहीं इसलिए कहते यद्यपि विविधता बधाई भगवान विविधतम अभितात्मशीलम स्पष्ट कथन करने वाले तथा तो मम मंदुद्धि व्यामीश्रम भगवतवाक्यम प्रतिभा मंदबुद्धि वा भगवत अर्जुन से अहम अं, मंदबुद्धि तो मंदबुद्धि वाले को व्याश्र जैसे भगवान का वाक्य लगता है इसलिए कहते व्यामिश्रेणी तेन मम्मि मुहैसे टीका यद्य भगवत वचन संकीर्णमी ते भाती भगवान का वाक्य मिला हुआ वा जैसे तुमको लगता है तभी तेना त्वीय बुद्धि मोहनमेव तवक्षित मित्र किमित मोह शी वो तो यदि तुमको उनके वाक्य मिलावा संकीर्ण लगता है तो ये होता जाता है निश्चित तो होता है त्वदीय बुद्धि व्यामोहनमेव उनके विवक्षित तुमको तुम्हारे बुद्धि में मोह डालना चाहते भगवान तो इसे स्पष्ट है तो मोह इव फिर इव क्यों कहते हो इसलिए तमाम मंद बुद्धि ऐसा लगता है वस्तु ऐसा नहीं ज्ञान कर्मणि मित्र विरोधा युगपद एक पुरुष अनुतः भिन्न कर्तिक कथ्य थे ज्ञान और कर्म दोनों परस्पर विरुद्धों से एक साथ एक पुरुष अनुश्चय नहीं अनुश्चे इसे भिन्न कर्तृक कह कर गया तथा तय अन्यतरस्म एवं नियुक्त दोनों में से एक नियुक्त हुआ न तो बुद्धिव्या मनम अभिमतम बुद्धि व्याम मोहन करना भगवान का भी मत नहीं मत का अनुभव भाष्य तेना बुद्धि मोह शिव मेरी बुद्धि मोह में डालते जैसे मम मंदबुद्धि व्यामोह अपनयनाय अपनया प्रवृत स्व मंदबुद्धि के व्यामोह निवृत्ति करने के लिए भी प्रवृत्ता आप तम कथम मोहसी मोह कैसे डालोगे अतो ग्रवी बुद्धि मोह शिव में मैं इसलिए मोहेश जैसे कहते हैं तो ज्ञानकर्मोर एक अनुष्ठान असंभव यदि मनसे ते सचि तेरेक बुद्धि कर्म वाईद अर्जुन से योग्य बुद्धिशक्तिवस्था अनुरूप निश्चित वह यदि एक भिन्नकर्तृक ज्ञान और कर्म तुझ तो में मुझे नहीं कर तो भिन्न और ज्ञान कर्म एक पुरुष एक साथ नहीं कर सकता है भिन्न कर्तृक एक पुरुष अनुष्ठान असंभव यदि मानते हो ती तो तेकम तदेकम पद तथा तय एक बुद्धि कर्म वा जो एक स्पष्ट करेगी इदमे अर्जुन से युग्य मुझे यही योग्य करने के लिए कन्नी बुद्धि शक्ति की अवस्था के अनुसार जो करना योग्य है निश्च्य व निश्चय करके कहो इत्यादि निश्चित अर्थे तत्र ठीक तदेकम श्लोका तत्र भागवतमत के परामृशवा मत तति प्रकार तत्र इति प्रकार प्रकार।, प्रकार प्रकार, उक्तमेव स्पष्ट स्पष्ट करते, करते, कर्मवा एक स्ुटयतीशय प्रकटय इदमे अर्जुन से योग्योग्यम स्पष्टी कैसे योग्य बुद्धिशक्ति अवस्थान बुद्धि शक्ति अवस्था के अनुसार जोर उचित अच्छा क्षत्रिय देहशक्ति सरंभ अवस्थाच इदमे ज्ञान कर्म वागुण बुद्धि शक्ति और अवस्था अत्रि शत अर्जुन क्षत्रि अंतक बुद्धि क्या है और अशक्ति देहशक्ति बुद्धि शक्ति और अवस्था अवस्था है क्या समारोह समारंभ अवस्था है समारोह के समारंभ युद्ध के आरम्भ अवस्था है इस समय मुझे क्या करना ज्ञान कर्म व अनुगुण ज्ञान अथा कर्म मुझे क्या करना चाहिए उचित निर्धारित निश्चय करे निश्चित अन्य स्रोतु श्रेय व्याप्ती फलम इसे दोनों में से निश्चय करके एक कहने पर श्रोता अर्जुन श्रेय ये फल है यह ज्ञान कर्मण वा अन्तरे श्रेय अहम आपुन्याम ज्ञान अथवा कर्म में से में प्राप्त करूँ ठीक न तदेकम वाक्य का अक्षर से जो अर्थ हुआ उसको कह करके अभी कहते समुच्चय से शास्त्रे तो तात्पर्य कर्म समुच्चय गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ मुख्य का साधन से ऐसा जो वृत्ति बुझा कहते थे वो ठीक नहीं ये तात्पर्य यदि ही भाष्य में यदि ही कर्मनिष्ठा एम गुणभूतम ज्ञान भगवता गुतम सियात तत्कद विषय अर्जुन से शुश्रूषा सदि कर्मनिष्ठा में गुण रूप से गौण रूप से भी ज्ञान को भगवान ने कहा होता समुचय करके एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म ज्ञान ऐसा भी यदि कहा होता है तो कठम था और एक दोनों में एक कहो ये एक विषय प्रश्न सुनने की चाखी होगी एक मुख्य एक गौण और तो दोनों आगे और दोनों में से एक कहो एक कैसे प्रश्न करना होगा गुण भूताओं पीत्या प्रधान भूताओं विवाह गौणा होता प्रधान हो यदि होता तो फिर दोनों में से एक कहो ये प्रश्न नहीं बनेगा नो आगे न उभय प्राप्ति असंभव हम आत्मनो मन्य मानस्य अर्जुन से अन्यतर विषय शुश्रषा को लगा कि न हमको एक ही बताएंगे दोनों नहीं बताएंगे उभय प्राप्ति असंभव मानने पर यदि ऐसे एक ही विषय सुनने की चाह हो जाए ऐसा शख्या करने पर सिद्धांतिक नहीं, नहीं। भगवता उत्तम अन्यतर एवं ज्ञान करुण वक्षाणी दोनों करने से तो मुख्य मिलेगा किंतु मैं तुमको एक ही बताऊंगा एक नहीं बताऊंगा ऐसे जो भगवान ने कहा होता तो अर्जुन ने देखा दोनों मिलकर करने से मुख्य प्राप्ति हमको एक ही बताएंगे तो जो श्रेष्ठ हो बताओ ये तो बनने का प्रश्न ऐसे तो भगवान ने नहीं कहा कि एक ही कहूंगा ज्ञान करने में तुमको एक ही कहूंगा दोनों मिलकर साधन किन्तु दोनों नहीं कहूंगा ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा भगवत वचन अभाव यदि भगवान के ऐसा वचन ही नहीं किया तो से एक ही तुमको कहूंगा द्वे प्राप्ति असंभव बुद्धिया मान्य प्रार्थना असंभव थी ऐसे वचन यदि नहीं है तो दोनों की प्राप्ति असंभव है इसलिए एक ही मुझे कही ये, ये प्रश्न नहीं बनेगा ये न उभय प्राप्ति असंभव आत्मनो मन्यमान न मन्य मानो एक में बताते थे की प्राप्ति असंभव अपने लिए मानते एक ही प्रार्थना करता ये तभी होता यदि भगवान ने कहा होता कि मैं तुमको एक ही कहूंगा ऐसा तो नहीं कोई वाक्य नहीं तथा तो तुम भगवत वचन भगवत इष्टम ऐसा भगवान को इष्टम नहीं भगवान का कोई वाक्य नहीं एक ही कहूँगा भगवत समुचे वादी तो अंगीकारा यदि भगवान समुच्चयवादी है तो समुच्चय कहना पड़ेगा अब दोनों में से एक ही कहूंगा ऐसे कैसे बनेगा अत अभाव जब ऐसा नहीं वाक्य है इसे स्पष्ट होता है उत्तर न युक्त अन्य इसलिए इसी अर्जुन किसी अभिप्राय से दोनों की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए एक मुझे कही ऐसा नहीं होगा अन्य ठीक नहीं क्योंकि भगवान के ऐसे वचन नहीं कि तुमको मैं एक ही कहूंगा इसलिए समुचे शास्त्रा तो नहीं स्पष्ट होता है द्वितीय श्लोक श्लोक जय मिश्र समुच विरोधितया प्रश्नम व्याख्या तद विरोधित नहीं वह प्रतिवचन उत्थापित प्रश्न अर्जुन का प्रश्न समुचय ज्ञान कर्म समुचय की विरोधी जब ज्ञान कर्म समुचय शास्त्र का तात्पर्य होता तो अर्जुन का प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा ऐसे व्याख्या न हुआ और आगे भगवान का जो उत्तर है वो भी तब विरोधित नहीं हो समुचय विरोधित्व नहीं हो यदि ज्ञान कर्म समुचे ही शास्त्रार्थ होता तो भगवान का उत्तर भी ठीक नहीं बनेगा उसका विरोध हो जाता है उत्थाप ही आरम्भ करते प्रश्नानुरूप में प्रतिवचन श्री भगवानुवाच वास अर्जुन का प्रश्न जिस प्रकार उसके अनुसार ही उत्तर है और जो वृत्तिकार की मत के अनुसार समुचे शास्त्रार्थ है अर्जुन का प्रश्न गलत हो जाएगा और यदि अर्जुन नहीं समझ के गलत प्रश्न करे तो भी भगवान को स्पष्ट करना चाहिए मैंने तुमको कहा दोनों मिला कर तुम एक ही क्यों प्रश्न कर तो ये कहना चाहिए ऐसा नहीं करे कि प्रश्न के अनुसार ही भगवान का उत्तर अर्थात अर्जुन समझता है एक पुरुष एक साथ दोनों नहीं कर सकता है एक ही करेगा इसलिए भगवान भी सही कहते है की एक ही करने के लिए दो अलग अलग है स्पष्ट कहते अर्थात प्रतिवचन भगवान का प्रश्न के अनुसार नहीं की वृत्ति जैसे समुचय कहते समुचय के अनुसार उत्तर नहीं, नहीं तो समुचय यदि शास्त्रगत होता उत्तर स्पष्ट होना चाहिए कि दोनों में करने के लिए कहा एक क्यों पूछते हो ये कहना चाहिए था ऐसा नहीं है ये व्यवहार भूमि उपलब्ध थे व्यवहार का में तत्र नि का ज्ञानम कर्म व शास्त्रीय अनुष्ठातम अधिक्रिय ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य ज्ञान अथवा कर्म शास्त्रीय कर्म करने के लिए अनुसार अधिकारी उनके द्विधा स्थिति दो प्रकार मैंने कही इसे कहते आगे इस श्लोक श्री श्री भगवान वो द्विधा निष्ठा निष्ठा पुरा पूरा पुरा मया नोक्ता ज्ञान सांख्यानाष्पापर्जुन अनग अस्ोक मैराधा निष्ठा प्रोक्ता इस लोक में अर्थात व्यवहार में शास्त्रीय ज्ञान कर्म के अधिकार के विषय में पूरा प्राचीन काल में दिविधानिष्ठा मया पुख्ता दो प्रकार निष्ठा अलग अलग कही कैसे संख्या नाम ज्ञान योगे न कर्म योगे न स्पष्ट कर दिया संख्या ज्ञान योग के लिए ज्ञान योग्य निष्ठा और कर्म योग कर्म करने वाले योगी नाम कर्म इसे लोके स्मिन लोक कार्यकृतिया व्यवहार भूमि जो शास्त्रीय ज्ञान कर्म अधिकार के विषय में जैसे कई भाषा में लोकेशन शास्त्रार्थ अनुष्ठान अधिकृता नाम त्रैवनिक का नाम लोकेशन शास्त्रार्थ अनुष्ठान के अधिकार उनके उनमें द्विविधा निष्ठा द्वि प्रकार निष्ठा निष्ठा स्थिति अनुष्ठेयतात्म अन तत्परता कूरा कर्त पूर्व सर्गा सृष्टि के आदि में प्रजावा प्रजा द्वितिया प्रजा सृष्टि करके ताद निशा साधन अभ्युदयन प्राप्ति का साधन अभ्य सर्गादी ब्रह्मलोक तो निश्रेयस मुख्य प्राप्ति का साधन वेदाराय आविष्कता प्रोक्ता मैया ईश्वरेण इसलिए कहा वेदार्थ का जो संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा से उपदेश उसको प्रकट करते हुए सर्वजरे मैं प्रोक्ता है मैं कहा मे कहा जो अलग अलग साधन टीकरण स्थिति में व्याकृति अन्ेय तात्पर्य पूर्व प्रवचन प्रसंगों प्रदर्शन प्रवक्ता रिश्ते पहले कहने का प्रसंग कब था तो स्थित स्वर्ग के आदि में प्रजाम की सृष्टि करके उनको उपदेश किया था विद्य निशेष का साधन है ये प्रवचन प्रसंग और प्रवृत्म प्रवृत्ता कौन हो सर्ग दो कहा मैं सर्वज्ञरण प्रवचन से अयथार्थत्व शंका वर्वचन व्यर्थ है इसका सर्वज्ञ न ईश्वर ने कहा यह सर्विस प्राप्ति साधन है अर्जुन से भगवत उपदेश योग्यतम सु अभी अर्जुनों को उपदेश कर रहे किए किसने कहते हैं उपदेश उपदेश उपदेश के योग्यता है योग्य है अनग्रह करें अग्रह पाप अभी निश्पाप। निश्पाप होने से ही उपदेश की योग्यता है उसके फल प्राप्त होगा निर्धारणार्थे है तत्व सप्तमी तत्र हे अनघ ता दिव निष्ठा त्री तैयती यत तत्र ये दोनों कौन निष्ठा है तत्र कर्म त्याय नोगिना ज्ञान पर तदे योग ज्ञानमेंगे ज्ञान योग ज्ञान पर परमात्म वस्तु आत्म तत्व उसको विशेष करने वाले ज्यान। ज्ञान वह ज्ञान ही योग तदेव योग शब्द शब्द न कहा गया तो ज्ञान को योग शब्द से कैसे कहते हैं युज्ञ अहमणा इतिपत्ति है युजा ब्रह्मणा ब्रह्म के साथ जिससे युक्त हो जाता है ज्ञान होने पर युक्त होने का अभिप्राय नहीं वस्तुत दोनों मिलेंगे अयुक्त ब्रह्म नष्ट होता युक्त हो तो जाता है इसे प्रयोग किया जाता है महिला में है अपराप्त भ्रम था अब भ्रमण हो गया तो कहीं मिल गया जो आने अन्य ज्ञान है ना ब्रह्मत है ब्रह्म के साथ युक्त तो हो जाता है तादात्मिक उपाप्त करता है युक्त तो होना नहीं तादात में तदरूप हो जाता है अज्ञान होते तो युजते अन्य ज्ञान है ना ज्ञान चाहो योगी ज्ञान योग ज्ञान ही ब्रह्म तादात में प्राप्त करने के लिए साधन है इसे ज्ञान योग ज्ञान योग तेन निष्ठा ज्ञान योगा सांख्या अकर्मयोगे योगनाषा द्व स्थित उत्तानोपाय उपदीक्षु सांख्य श्ञान योग्योग ज्ञान, तो ज्ञान रूप उपाय करने के लिए सांख्य श्रान योगे न ज्ञानमेंग तेन संख्याम आत्मात्म विषय विवेक ज्ञान बताम इसमें पाठतेख्यान विषय विवेक ज्ञान बताम <coughs> आत्मा अनात्म दोनों के <coughs> आत्मा अनात्म विषय आत्म विषय विषयक विवेक ज्ञान बालिको ब्रह्मचर्या आश्रमाद्यास नह्हचर्य आश्रम से ही वैराग्य के कारण यही कृत संस तेना कृतसन्यासा कैसे वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता टीका में। तमनिष्ठ व्यावृत्य कर्मनिष्ठा नहीं ब्रह्मचर्याश्रम से सन्यास तम जपादी पारवस्त श्रवणादिपरा मुखा करो जप आदि करते रहते तो नहीं करेंगे इसका निराकरण करते वेदात तो विज्ञान सुनिश्चिता वेदात विज्ञान सुनता अर्था ज्ञान के अर्थ तो निश्चित तो वृत्तवता मुख्यसन्यासी तमे फलावस्थे ये मुख्य ही दिखाते हैं मुख्यसन्यासी लिखाते परमहंसपरिराजका